भारतीय दर्शन भगवत गीता में दार्शनिक विचार मुक्ति की अवस्था यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जीव को प्रत्येक कर्म का भोग करना पड़ता है चाहे वह भोग इस जन्म में हो चाहे दूसरे जन्म में जैसा कर्म होता है वैसा ही उसका फल भी होता है उचित और अनुचित कर्मों को पहचानने के लिए नीचे लिखे बातों का ध्यान रखना चाहिए मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य है आत्मा का साक्षात्कार करना परम पद को पाना परमानंद को पाना इत्यादि इन सब का एक ही अर्थ है इनकी प्राप्ति के लिए साधना करनी पड़ती है अपने जीवन के सभी कार्यों को इसी लक्ष्य तक पहुँचने के लिए नियंत्रित करना उचित है अतएव जिन जिन कार्यों के छोटे या बड़े लौकिक या अलौकिक करने से मनुष्य अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए अग्रसर होता है वे ही कार्य अच्छे होते हैं उन्हें ही पुण्य कर्म कहते हैं उन्हें ही धार्मिक कर्म कहते हैं और जिन कार्यों के करने से मनुष्य अपने लक्ष्य से दूर हटता है वे अनुचित कर्म हैं पाप कर्म हैं तथा अधर्म के कार्य हैं इसके अनुसार जो लोग बहुत ही पवित्र कार्य करते हैं जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है और जिनके कर्म ज्ञान के तेज से दग्ध होकर भविष्य में फल देने में असमर्थ हैं उन लोगों के मरने पर उनकी जीवात्मा देवयान मार्ग से सूर्य की रश्मि को पकड़कर ऊपर की ओर जाती है और वहाँ से लौटकर पुनः इस संसार में नहीं आती है उनके कर्मों का भोग समाप्त हो जाता है और उन्हें मुक्ति मिल जाती है इसे परागति कहते हैं जो लोग साधारण रूप से अपना कर्म करते हैं कुछ पुण्य और कुछ पाप भी करते हैं उनकी मृत्यु होने पर उनकी जीवात्मा पितृयान मार्ग से चंद्र लोक को जाती है और कुछ समय तक वहाँ रहकर पुनः अवशिष्ट कर्म वासनाओं का भोग भोगने के लिए इस संसार में लौट आती है इसे अपरागति कहते हैं इस मार्ग के अनेक भेद हैं और भिन्न भिन्न कर्मों के अनुसार जीवात्मा भिन्न भिन्न मार्गों से भिन्न भिन्न भिन लोकों में जाती है परागति के भी कुछ भेद हैं कोई जीव तो सीधे परम धाम में पहुँच जाते हैं और कोई अन्य लोगों के होते हुए अंत में परमधान पहुँचते हैं इस मार्ग में जाने वाले जीवों को सद्यो मुक्ति मिलती है और किसी को क्रम मुक्ति भी मिलती है इन जीवों का उत्क्रमण होता है और ये सीधे ऊपर को ही जाते हैं इनसे भिन्न कुछ जीव हैं जो ज्ञान प्राप्त करने पर भी इसी संसार में रहते हैं और परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं ये जीवन मुक्त कहे जाते हैं प्रारब्ध कर्म के अनुसार जब वर्तमान शरीर सभी भोगों को समाप्त कर लेता है तब उस शरीर का क्षय होता है और तभी वह जीवन मुक्त जीव स्वतंत्र होकर अनंत धाम में भगवान में मिल जाता है ऐसे जीव जब शरीर से रहित हो जाते हैं तब वे विदेह मुक्त कहे जाते हैं